देवी भागवत तीसरा स्कंद नवरात्र व्रत के प्रसंग में श्री राम चरित्र का वर्णन जन्मेजा ने पूछा भगवान राम ने देवी का सुखदायी नवरात्र व्रत क्यों किया था उनका राज्य अधिकार छीन जाने के कारण क्या था तथा सीता जी का हरण हो जाने पर उनको प्राप्त करने के लिए क्या किया व्यास जी कहते हैं प्राचीन समय की बात है श्रीमान राजा दशरथ अयोध्या में राज्य करते थे सूर्यवंशी राजाओं में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी उनके यहाँ देवता और ब्राह्मण सदा आदर पाते थे उनके चार पुत्र हुए जो राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के नाम थे जगत में प्रसिद्ध हैं राजा को प्रसन्न रखने वाले वे बालक रूप और गुण में समान थे राम की माता कौशल्या थी कैके से भरत का जन्म हुआ था और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये दो सुंदर बालक एक साथ उत्पन्न हुए थे ये बाल अवस्था में ही धनुष और बाण लेकर खेला करते थे तदनंतर इनका संस्कार किया गया इनके कारण राजा के सुख की वृद्धि हो रही थी इतने में विश्वामित्र जी आए और यज्ञ की रक्षा करने के लिए कुमार श्री राम को उन्होंने महाराज दशरथ से मांगा तब भगवान श्री राम की अवस्था केवल सोलह से श्री राम को मुनि के साथ जाने की आज्ञा दे दी। राम और लक्ष्मण मुनि के साथ चले गए उन्होंने रास्ते में ही भयंकर रूप वाली ताड़का नामक राक्षसी को मार डाला वह राक्षसी मुनियो को सदा सताया करती थी भगवान राम के एक ही बाण से उसका काम तमाम हो गया यज्ञ की रखवाली करते समय श्री राम ने पापी सुबाहु के प्राण हर लिए, मरीच को भी मृत प्राय करके बाढ़ के सहारे दूर फेंक दिया इस प्रकार मुनि यज्ञ की रक्षा के इस गुरुतर कार्य को उन्होंने सहज ही संपन्न किया फिर राम लक्ष्मण और विश्वामित्र ये सभी मिथिला के लिए प्रस्थित हुए मार्ग में इन्होंने अहल्या का शराब से उद्धार किया भगवान श्री राम की कृपा से वह परम पावन बन गई फिर श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर में पहुंच गए जहां भगवान शंकर के धनुष को जिसे तोड़ने के लिए जनक ने प्रतिज्ञा की थी तोड़ दिया तदनंतर लक्ष्मी की अंशभूता जानकी का भगवान श्री राम के साथ विवाह हुआ महाराज जनक की एक दूसरी पुत्री उर्मिला थी उसे उन्होंने लक्ष्मण को सौंप दिया उत्तम लक्षणों से संपन्न सुशील भरत एवं शत्रुघ्न ये दोनों भाई कुसद की कन्याओं के स्वामी बने राजन इस प्रकार इन चारों भाइयों का विवाह संस्कार उत्तम विधि के साथ जनकपुर में संपन्न हुआ महाराज दशरथ ने देखा मेरा पुत्र राम राज्य संभालने के योग्य हो गया है अतः उनके मन में भगवान राम पर राज्य का भार डालने की इच्छा हो गई तैयारियां होने लगी, उन्हें देखकर कैके ने महाराज दशरथ से अपने पहले दो वर मांगे उसने अपने पतिदेव महाराज दशरथ को वश में कर लिया था उसने एक वर से तो अपने पुत्र महाभाग भरत को राजा बनाया जाए यह मांगा और दूसरा वर था कि श्री राम चौदह वर्ष के लिए वन जाए तदनंतर कैके के कथनानुसार सीता और लक्ष्मण के शहीद भगवान राम दंडकारण्य में पधार गए वहां पर बहुत से राक्षस रहते थे हमे आत्मा महाराज दशरथ को पुत्र के विरह से अपार दुख हुआ पूर्व साप की बात उन्हें याद थी ही अतः उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए भरत जी ने देखा पिताजी स्वर्ग सिधार गए इनकी मृत्यु में माता कारण हुई है अतः भाई श्री राम का प्रेम भाजन बनने की इच्छा से उन्होंने राज्य का नवीकार कर दिया